یادیں Svatantrata Sangram ki Vendee Mataram Vendee Mataram Sucalam Sufalam Malaya Jashitalam Sucalam Sufalam Malaya Jashitalam Shasya Shamalam Mataram Vendee Mataram Vendee Mataram राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है यादें स्वतंत्रता संग्राम की श्रृंखला के अंतर्गत पहला कार्यक्रम वंदे मातरम पहला कार्यक्रम है गुलामी की जकड़ती जंजीरें इस कार्यक्रम का आरंभ हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के उन शब्दों से कर रहे हैं जो उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखे हैं यह हिंदुस्तान क्या है जो मुझ पर छाया हुआ है और मुझे बार-बार अपनी तरफ बुला रहा है और अपने दिल की किसी अस्पष्ट और गहरी की हुई इच्छा को हासिल करने के लिए काम करने के लिए उत्साह दिला रहा है कि अगर हम उसके भौतिक और भगौलिक पहलुओों को छोड़ दें तो आखिर कि यह हिंदुस्तान है क्या गुजरे हुए जमाने में इसके सामने क्या आदर्श थे कि कौन सी ऐ सी चीजें थी जिससे इसे शक्ति प्राप्त होती थी किस तरह से अपनी पुरानी शक्ति को खो बैठा है यह हिंदुस्तान और क्या उसने यह शक्ति पूरे तौर पर खो दी है हमारे सामने वर्तमान है और इस वर्तमान के पीछे एक लंबा और उल्जा हुआ अतीत है जिसने वर्तमान की रूप रेखा बनाई है इसी लिए इन बातों को समझ पाने के उत्तिश्य से मैंने अतीत का सहरा लिया है अतीत अतीत 16वीं शताब्दी और उसके बाद से यूरोप के अनेक देशों के व्यापारियों के साथ-साथ अंग्रेजों ने भी भारत में व्यापार का सिलसिला कायम किया भारतीय वस्तुओं की मांग दूसरे देशों में बहुत अधिक होने के कारण इन व्यापारियों में एक होड़ शुरू हो गई उनकी लालसा और आकांक्षा बहुत बढ़ चुकी थी मुगल सम्राट से इन विदेशियों ने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की लेकिन वे इतने से संतुष्ट नहीं हुए वे तो भारत पर हुकूमत करना चाहते थे और जल्द ही अंग्रेज व्यापारियों ने सुविधाओं का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया सन 1757 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का दरबार कोई दिक्कत तो बड़ा मुश्किल थी नाना सही ना बात ना ना। आखिर हमारे बंगाल में फिरंगियों ने किलेबंदी करने की बंद नहीं की भाई हद हो गई नवाब सिराजुद्दौला साहब ने बार-बार पैगाम भेजे पर उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी अजी अब हम सहन नहीं करेंगे अब तो किसी भी कीमत पर फिरंगियों की कोई चाल कामयाब नहीं होने देंगे क्या बताएं मियां शुरुआत ही गलत हुई हां बादशाह जहांगीर कोठियां बनाने की इजाजत लेकर सब्र नहीं हुआ तो बादशाह औरंगजेब के वक्त इन्होंने चितगांव पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की ठीक कहा ये तो गनीमा समझिए कि मुगल बादशाह के नुमांदे शाहिस्ता खान ने इन्हें हुगली से खदेड़ दिया उस वक्त तो घुटने टेक कर गिल्गड़ाए और बस जहापनाह औरंगजेब को तरस आ गया और इन्हें व्यापार करने की इजाजत दे दी बाद यहीं तक रहती तब भी ठीक था लेकिन बादशाह फर्रुखसियर ने तो पूरी छूट दे दी और तो फरमान भी जारी कर दिया बादशाह परवरदिगार जहां बना शहंशाह आलम फरक्सियर के हुक्म से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी अपने माल को हिंदुस्तान में बिना चुंगी दिए हुए एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं अजी कंपनी ने तो फरमान को भी ताक पर रख दिया हद अब तो ये कर भी नहीं देते निजी व्यापार पर उनकी नियत में तो शुरू से ही खोट थी मियां हां व्यापार करना तो सिर्फ बहाना था अब तो मियां गलेबंदी कर रहे हैं फौजें भी रख ली हैं हमारी सारी उम्मीदें तो बस अब नवाब सिराजुद्दौला पर टिकी हैं देखें क्या होता है ईस्ट इंडिया कंपनी अपने खतरनाक मंसूबों से बाज नहीं आ रही थी वो सिराजुद्दौला की खिलाफत करने वालों को भी शह देने लगी थी नवाब के सामने एक ही रास्ता था और वो था कलकत्ता और कासिम बाजार पर कब्जा करने में नवाब सिराजुद्दौला को देर नहीं लेंगे और वो जीत की खुशी में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद जाकर जश्न मनाने लगे पर ये कब्जा ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका जल्द ही क्लाइव मद्रास से फौजें लेकर पहुंचा और एक बार फिर कलकत्ता पर कब्जा जमा लिया अब अंग्रेजों ने नया षड्यंत्र रचा उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला के दीवान राय दुर्लभ सेनापति मीर जाफर और सबसे धनी महाजन जगत सेठ को अपनी ओर मिला लिया मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच दिया ऐसी तैयारी के साथ अंग्रेजी सेनाएं मुर्शिदाबाद की ओर बढ़ने लगी नवाब की सेना में देशद्रोह की भावना ईस कदर बढ़ चुकी थी कि अंग्रेजी सेना बिना किसी रुकावट कि बेधळक प्लाशी के मैदान में आडटी कि पर टूजूर हुजूर का सब हो गया फिरंगी प्लासी पहुंच गया हुजूर क्या प्लासी तक पहुंच गया जहाँ पर ना खता माफ हो कि प्ला छोड़ने से पहले कि सरदार मीर जाफर से सावधनी परते क्योंकि वो फिरंगियों से मिल गए है क्या हुआ Jaafar Jaafar Nawab sahab Yeh lo meri pagri aaj se tumhare kadmon mein hai Are par aisa na karo Jaafar mul ghulam ho jayega Are are ye kya kar rahe hain Nawab sahab tumhe Aliwardi Khan ka waasta Ferangiyon se क्या कह रहे है नवाप साहब, भला मैं आपसे अलग कैसे हो सकता हूं, खुदा की कसम, जंग में अपनी चान की बाजी लगा दूँगा, फिरंगियों को इस मुल्क से भगा कर ही दम लूँगा, शाबास चाफर, तुमसे हमें यही उमीद थी, तुमसे हमें यही उमीद थी, � <laughs> aquest fossom Miguel Farc m'agradara normal a 아니야 будет afvistema for u Guy ara Big enough iligone Helsín. cre wirddING. La Segourg, ak realtà siem. su Kendall. Le esta. Passe de d'aquestaえdy....?하지 on segunda. Passe espe'e de i Emaтор. Jeshegant. blockade. As si कहूं मीर मदन अगर फौज खशी का भार मेरे ऊपर हम्म जैसी तुम्हारी मर्जी आगे बढ़ो खुदा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा सिपाहियों तोप से गोले बरसाओ दुश्मन सामने ही आए मीर मदन बड़ी वीरता से गोले चलाने लगा इस समय यदि मीर जाफर की सेना आगे बढ़कर अंग्रेजी तोपों को आग लगा देती तो अंग्रेजों के लिए बचना मुश्किल हो जाता पर ऐसा नहीं हुआ मीर जाफर यार लतीफ अपनी सेनाओं समेत खड़े-खड़े तमाशा देखते रहे और इसकी कीमत चुकाई मीर मदन ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस हालत में नवाब सिराजुद्दौला के सामने मीर जाफर की सलाह मानने के सिवा कोई चारा नहीं था और वो अपने 2000 सैनिकों के साथ मुर्शिदाबाद लौट आए मीर जाफर की चाल सफल हुई अंग्रेज जीत गए मीर जाफर का नवाब बनने का ख्वाब पूरा हुआ नवाब मीर जाफर ने इस खुशी में कंपनी और क्लाइव को बख्शीश देने का ऐलान किया अंग्रेज हमारे दोस्त हैं हम दोस्ती के नाते उन्हें 24 परगना की जिम्मेदारी इनाम में देते हैं हम अपनी ओर से क्लाइव को 234000 पाउंड की थैली भेंट देते हैं 50 लाख रुपया सिन और नाविकों के लिए और बंगाल की तमाम फ्रांसीसी बस्तियां भी अंग्रेजों को दी जाती हैं नवाब मीर जाफर अपने पद की रक्षा के लिए अंग्रेजों पर निर्भर था धीरे-धीरे कंपनी ने समस्त शक्ति अपने हाथों में ले ली और इस तरह बंगाल का सूबा पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो गया पर मीर जाफर के शासनकाल में बंगाल की स्थिति बिगड़ती ही गई धन के लोभु अंग्रेजों को समय पर धन नहीं मिल सका oh no میر جعفر بوت نکم مہار میر قاسم کو نوا بناو وہ بوت قابل ہے بھائی نوا میر قاسم صاحب نے تو کمال ہی کر دیا باغی زمیداروں کو کچل کے پرانی شان و شوقر قائم کر لی ہے فوج بھی یوروپی طریقہ سے تیار کی ہے کچھ بھی ہو नवाब साहब अंग्रेजों के सामने नहीं झुकेंगे देखा नहीं अपनी राजधानी भी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आए हैं ताकि अंग्रेजों की दखलंदाजी से दूर रहे नवामीर कासिम ने इतना कुछ करके तब अंग्रेजों की ओर ध्यान दिया हुजूर माहबाप कंपनी के आदमी मनमाने दामों पर हमारा माल जबरदस्ती खरीदा है और अपना माल ज्यादा दामों पर बेचते हैं और हुजूर अगर हम वाजिब दाम मांगे हैं तो हमें पीटा है क्या हमारे सिपाही तुम लोगों के हक को बचाने की कोशिश नहीं करते हुजूर करते हैं पर कंपनी के सिपाही उन्हें भी पीटा है नमक सुपारी तंबाकू वगैरह बिना चुंगी दिए व्यापार हो रहा है यह तो यह तो बेइंसाफी है बेईमानी है यह तो सरासर खलात है हम से वादा खिलाफी इसे रोकना होगा रोकना ही होगा नवाब ने अपनी शिकायतें अंग्रेज गवर्नर वेंसिसटार्ट के सामने रखी वेंसिसटार्ट स्वयं मुंगेर गया नवाब से यह समझाता हुआ कि कंपनी के कर्मचारी आंतरिक व्यापार पर चुंगी दें नवाब के फौजदार गुमाश्तों का अत्याचार रोकने के लिए उन्हें दंड दें पर जल्दी ही यह समझौता भी अंग्रेजों ने रद्द कर दिया तब फिरंगियों से होड़ लेने के लिए नवाब मीर कासिम ने अपने भारतीय व्यापारियों से भी चुंगी लेनी बंद कर दी पर अंग्रेज कहां भारतीय व्यापारियों को अपने स्तर पर आने देते इसी वजह से युद्ध हुआ और नवाब पराजित हुए बंगाल से भागकर नवामीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम से मदद मांगी नवामीर कासिम को इन दोनों जगहों से मदद मिली अक्सर युद्ध हुआ और तीनों संयुक्त सेनाओं को अंग्रेजों ने हरा दिया दरअसल कंपनी समझ गई थी कि योग्य व्यक्ति कंपनी को अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करने देगा वो अपने आप को कंपनी के शिकंजे से छुड़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा इससे बचने के लिए कंपनी के मोहरे मीर जाफर को एक बार फिर बंगाल का नवाब बनाया गया बक्सर की लड़ाई ने भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ दिया पराजयित मुगल सम्राट शाह आलम ने इलाहाबाद की संधि द्वारा बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी कंपनी का सबसे सुनहरा सपना पूरा हुआ अब अंग्रेज बिना पैसा खर्चे ही भारत का माल अन्य देशों में भेज सकते थे वे इस माल की कीमत अंग्रेज दीवानी द्वारा प्राप्त धन से चुका सकते थे और इस तरह शुरू हुई भारत की लूट जिससे बुनकरों किसानों और मजदूरों का खून चूसा जाता था अंग्रेजों को ना कहने का मतलब था घोड़े हंटर और जूतों की मां अरे हमारा क्या हाल पूछते हो भैया हम बुनकर तो मारे गए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 आर साथ अरे साहब अरे साहब ए साहब हमने मालिकों का नमक खाया उनका काम कैसे छोड़ दिया मारो मारो अरे छोड़ दो गरीबों को भाई बाप हम पांव पड़ते हैं छोड़ दो नहीं तो मर जाएंगे बीवी बच्चों वाले हैं ग़म करो भारतीय जनता को इस लूट से गहरा धक्का पहुंचा भारत का आर्थिक ढांचा ही बिगड़ गया इसके बाद अंग्रेजों ने धीरे-धीरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर कंपनी सरकार ने उत्तरी भारत मैसूर दक्कन सिंध और पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित किया दरअसल भारतीय राजाओं की आपसी फूट से अंग्रेजों ने फायदा उठाया और हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े गए